आर्ती दर्शन परिच्छेदर्शन जैन दर्शन के समान बौद्ध दर्शन भी प्रारंभ में आचार शास्त्र के ही रूप का था बाद को बुद्ध के शिष्यों ने आध्यात्मिक रूप देकर उसे एक दार्शनिक शास्त्र बनाया विचार करने से यह कहा जा सकता है कि दर्शन शास्त्र के दो अंग हैं, एक आचार या कर्म तथा दूसरा ज्ञान या आध्यात्मिक चिंतन इनमें पहले आचार के ही नियमों का पालन करना आवश्यक है तत्पश्चात आध्यात्मिक चिंतन का अवसर आता है उपासना के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि होने पर ही आध्यात्मिक विचार को समझने की शक्ति मनुष्य में आ सकती है अतएव अन्य दर्शनों की तरह बौद्ध दर्शन का भी बीज कर्म कांड में निहित है इस मत के आदि प्रवर्तक गौतम का जन्म पाँच ईसा के पूर्व वैशाख शुक्ल पूर्णिमा को कपिल वस्तु के समीप लुम्बनी वन में हुआ था इनकी माता माया देवी इनके जन्म के साथ ही दिन पश्चात मर गई इसलिए गौतम का पालन पोषण उनकी विमाता ने किया इनके पिता शुद्धोधन शाक्तियों के अधिपति थे गौतम के जन्म के समय के ग्रहों का विचार कर ज्योतिषियों ने कहा था कि यह अपने जीवन के आरंभ में ही दुखी ज्वरी मृत शरीर तथा परिव्राजक के कष्ट को देखकर पर दुख से दुखी होकर घर द्वार छोड़कर तपस्या के लिए जंगल को चले जाएंगे पिता ने बहुत प्रयत्न किया कि उपरयुक्त दैनीय अवस्था का दृश्य इनके सामने न आवे किंतु होनहार को कौन टाल सकता था गौतम का विवाह एक क्षत्रिय राजा की लड़की यशोधरा से हुआ और उससे एक पुत्र का जन्म भी हुआ गौतम बहुत दुर्बल प्रकृति के व्यक्ति थे इन्हें दूसरों का भी दुख सही नहीं होता था फिर अपने दुख की तो बात ही क्या यह संसार दुखमय है दुख के भोग के लिए ही जीव यहाँ आते हैं और उन्हें धैर्य धारण कर दुख का भोग करना चाहिए भोग से ही पूर्व जन्म के प्रारब्ध कर्मों का नाश होता है और पश्चात दुःख की आत्यंतिक निवृत्ति तथा परमानंद की प्राप्ति होती है परंतु गौतम का हृदय बहुत दुर्बल था या कहा जाए कि जो होन हार था वही हुआ अतएव दुःख से व्याकुल होकर २९ वर्ष की अवस्था में एक रात को गौतम घर को छोड़ और राज सुख का परित्याग कर दुख नाश के उपाय को ढूंढने के लिए जंगल को चल दिए घर छोड़ने के अव्यवहित पूर्व समय में उन्होंने अपनी स्त्री के घर के द्वार पर जाकर एक बार अपनी स्त्री को तथा अपने नवजात शिशु को देख लिया इन बातों से यह स्पष्ट है कि गौतम ने केवल पर दुख को न सह सकने के कारण घर छोड़ा न कि यज्ञों में हिंसा को देखकर, जैसा आजकल के पाश्चात्य शिक्षा संपन्न विद्वान समझते हैं उरुवेला के जंगल में जाकर छह वर्ष तक उन्होंने कठोर तपस्या की किंतु गौतम को अपनी तपस्या से संतोष नहीं हुआ और वहाँ से उठकर बोझ गया में एक पीपल वृक्ष के नीचे आकर पुनः तपस्या करने लगे यहाँ आते ही तपस्या के प्रभाव से जन्म जन्मांतरों के मल के दूर हो जाने से उनका अंतकरण पवित्र हो गया और बोध अर्थात ज्ञान की अभिव्यक्ति हुई वह प्रबुद्ध हुए उनका दुख दूर हो गया और अपने उद्देश्य की प्राप्ति में वे सफल हुए इसके बाद वे बुद्ध कहे जाने लगे और वह पिप्पल वृक्ष ज्ञान ज्ञान वृक्ष हो हो गया एवं सभी उसकी पूजा करने लगे। गौतम एक प्रकार से गए। को को प्राप्त कर या जीवन के चरम लक्ष्य तक कर, कुछ लोग शरीर को छोड़ देते हैं और परमात्मा के साथ एक हो जाते हैं किंतु कुछ लोग आप होने पर भी संसार को कल्याण मार्ग पर ले जाने के लिए शरीर की तप तक रक्षा करते हैं जब तक उनके प्रारब्ध कर्म के भोग पूर्ण नहीं हो जाते या जब तक उनकी इच्छा रहती है बुद्ध ने भी स्वयं ज्ञान प्राप्त कर अपने को दुख से विमुक्त कर दूसरों को भी अपने अनुभवों के द्वारा दुख से विमुक्त करने के लिए अपने शरीर की रक्षा की उसका नाश नहीं किया